स्वामी वेकानंद, भगनी कृष्ण। कभी कभी समय की दीर्घ अवधि के बाद एक ऐसा मनुष्य हमारे इस ग्रह में आ पहुंचता है जो असंदिग्ध ध्रुव से दूसरे किसी मंडल से आया हुआ एक पर्यटक होता है जो उस अति दूरवर्ती क्षेत्र की जहाँ से वह आया हुआ है महिमा शक्ति और लीप्त का कुछ अंश इस दुखपूर्ण संसार में लाता है वह मनुष्यों के बीच विचरता है लेकिन वह समर्थ भूमिका नहीं है वह है एक तीर्थयात्री एक अजनबी वह केवल एक रात के लिए ही यहाँ ठहरता है वह अपने चारों ओर के मनुष्यों के जीवन से अपने को संबद्ध पाता है उनके हर्ष विषाद का साथी बनता है उनके साथ सुखी होता है उनके साथ दुखी भी होता है लेकिन इन सबों के बीच वह यह कभी नहीं भूलता कि वह कौन है कहाँ से आया है और उसके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है वह कभी अपने दिव्यत् को नहीं भूलता वह सदैव याद रखता है कि वह महान तेजस्वी एवं महा महिमान्वित आत्मा है वह जानता है कि वह उस वर्णनाति स्वर्गीय क्षेत्र से आया हुआ है जहाँ सूर्य अथवा चंद्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह क्षेत्र आलोकों के आलोक से आलोकित है वह जानता है कि जब ईश्वर की सभी संतानें एक साथ आनंद के लिए गान कर रही थी उस समय से बहुत पूर्व ही उसका अस्तित्व था ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा उसकी वाणी सुनी और उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की उसी के चरणों में मैंने अपनी आत्मा की अनुरक्ति निवेदित की इस प्रकार का मनुष्य सभी तुलना के परे हैं क्योंकि वह समस्त साधारण मापदंडों और आदर्शों के अतीत हैं अन्य लोग तेजस्वी हो सकते हैं लेकिन उनका मन प्रकाशमय है क्योंकि वह समस्त ज्ञान के स्रोत के साथ अपना संयोग स्थापित करने में समर्थ हैं साधारण मनुष्यों की भांति वह ज्ञानार्जन की मंथर प्रक्रियाओं द्वारा सीमित नहीं है अन्य लोग शायद महान हो सकते हैं लेकिन यह महत्व उनके अपने वर्ग के दूसरे लोगों की तुलना में ही संभव है अन्य मनुष्य अपने साथियों की तुलना में साधु तेजस्वी प्रतिभावान हो सकते हैं पर यह सब केवल तुलना की बात है एक संत साधारण मनुष्य से अधिक पवित्र अधिक पुण्यवान अधिक एकनिष्ठ है किंतु स्वामी विवेकानंद के संबंध में कोई तुलना नहीं हो सकती वे स्वयं ही अपने वर्ग के हैं वे एक दूसरे स्तर के हैं न कि सांसारिक स्तर के वे एक भास्वर सत्ता हैं जो एक सुनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दूसरे एक उच्चतर मंडल के इस मृत्युभूमि पर अवतरित हुए हैं कोई शायद जान सकता था कि वे यहाँ पर दीर्घकाल तक नहीं ठहरेंगे इसमें क्या आश्चर्य है कि प्रकृति स्वयं ऐसे मनुष्य के जन्म पर आनंद मनाती है स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और देवदूत कीर्तिगान करते हैं धन्य है वह देश जिसने उनको जन्म दिया है धन्य है वे मनुष्य जो उस समय इस पृथ्वी पर जीवित थे और धन्य है वे कुछ लोग धन्य धन्य धन्य, धन्य, धन्य, धन्य जिन्हें उनके पाद पद्मों में बैठने का सौभाग्य मिला था भगनी क्रिश्चियन